श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी प्रेमानंद धीरे धीरे दक्षिणेश्वर के दिन समाप्त हो गए तदुपरांत बाबूराम तथा अन्य त्यागी युवकों की काशीपुरी में श्री रामकृष्ण की सेवा उनके देह त्याग के बाद वरानगर मठ स्थापित होने पर उन सब का वहां आगमन एवं तदनंतर अठारह सौ छियासी मास में आठपुर से आकर संन्यास ग्रहण इन बातों का वर्णन हम अन्यत्र कर आए हैं संन्यास के समय ठाकुर की वाणी स्मरण करते हुए बाबूराम को स्वामी प्रेमानंद नाम दिया गया पहले नगर तथा बाद में आलम बाजार मठ में स्वामी प्रेमानंद अन्य गुरुभा के साथ कठोर तपस्या तथा श्री रामकृष्ण के स्मरण मनन में मग्न हो गए आलम बाजार में वे जिस प्रकार रामकृष्ण मय होकर रहा करते थे उसका थोड़ा सा आभास स्वामी तुरानंद द्वारा उनको लिखे एक पत्र दिनांक बीस ग्यारह उन्नीस ईस्वी में मिलता है तुम तुम्हें प्रभु को छोड़ और किसी चीज के लिए तो स्थान है ही नहीं मठ की एक दिन की बात स्मरण हो आती है उन दिनों मठ आलम बाजार में था तुम उस दिन वार्तालाप करते हुए दिखाई देने वाले सभी पदार्थों पर से प्रभु की ही स्मृति जगाने लगे उस दिन मैंने देखा जहा जहाँ दृष्टि जाए वहां वहाँ कृष्ण का स्फुरन हो यह वचन अक्षरश सत्य हुआ था ऐसी कोई वस्तु तुम्हें दिखी ही नहीं जिसने तुम्हें प्रभु की याद न दिलाई हो पता नहीं तुम्हें स्मरण है या नहीं पर मेरे हृदय में तो वह चिरकाल के लिए दृढ़ रूप से अंकित हो चुकी है उस दिन मैंने समझ लिया था कि इसी को तल्लीन डाइल्यूट हो जाना कहते हैं वराहनगर की और एक दिव्य भावधारा की झलक स्वामी प्रेमानंद के एक पत्र में मिलती है उन्होंने लिखा है एक समय था जब हम वराहनगर मठ में एक दूसरे के केवल गुण ही देखा करते थे हमें किसी के के नहीं दिखाई देते थे जिनका मन अनंत कल्याण आगार श्री भगवान में लीन रहता है उनके द्वारा ऐसा होना स्वाभाविक ही है जो भगवत गुणास्वादन में मग्न है उनके पास दोष दर्शन का समय कहा अठारह ईस्वी में ठाकुर के जन्मोत्सव के बाद स्वामी प्रेमानंद शारदानंद और अभेदानंद पैदल पुरी धाम गए वहाँ पर वे लोग एम आर मठ में रहकर जगन्नाथ जी के प्रसाद पर जीवन यापन करते थे उसी समय स्वामी प्रेमानंद को टाइफाइड हुआ परंतु गुरु भाइयों की विशेष देखभाल के फलस्वरूप वे शीघ्र ही निरोग हो गए और भुवनेश्वर होते हुए छह महीने बाद मठ लौट आए इन दोनों जगन्नाथ क्षेत्र के अतिरिक्त वे अन्य तीर्थों को भी गए थे परंतु उसका ठीक ठीक तथा विस्तृत विवरण हमें प्राप्त नहीं है जितना उपलब्ध है उससे पता चलता है कि अट्ठारह ईस्वी में किसी समय वे काशी में थे स्वामी जी उन दिनों गाजीपुर में निवास कर रहे थे उसी समय स्वामी जी को लौटा लाने के उद्देश्य से प्रेमानंद एक बार गाजीपुर गए थे परंतु उन्हें निराश होकर अकेले ही लौट आना पड़ा काशी में रहते समय उन्होंने स्वनाम धन्य जीवनमुक्त पुरुष त्रैरंग स्वामी के दर्शन किए तथा भास्करानंद स्वामी से भी साक्षात्कार किया था फिर अठारह ईस्वी में उत्तर भारत के तीर्थादि के दर्शन करते हुए वे वृंदावन पहुंचे और वहाँ काला बाबू के कुंज में कुछ दिन ठहरे यहाँ पर वे दिन भर अपने ही भाव में तलमय रहा करते तथा अपराह में देवदर्शन को जाते थे कुछ दिन बाद ब्रह्मचारी काली कृष्ण उनसे आ मिले तदुपरांत झूला उत्सव के समय वे दोनों भक्तमाल नामक एक वैष्णव साधु के साथ मंडल की परिक्रमा को निकले रास्ता था, इसलिए भक्तमाल ने पादुका खरीद लेने के को कहा परंतु बाबू राम महाराज ब्रजभूमि में पादुका पहनने के विरोधी थे अतः नंगे पांव ही चले इस भ्रमण काल में सामान्यतः भक्तमाल ही उनके लिए भी माधुकरी ला करते थे उस दिन वे राजा रानी के जन्मस्थान बरसाना में रहे वहां की कुछ समय बाद काली कृष्ण बीमार पड़ गए प्रेमानंद ने उन्हें चिकित्सार्थ इटावा में अपने गुरु भाई हरिप्रसन्न स्वामी विज्ञानानंद के पास सावधानी पूर्वक भेज दिया और स्वयं भी इटावा में कुछ दिन बिता आए इसी बीच संवाद मिला था विवेकानपस्या बृंदा नहीं था तथा स्वदेश लौट रहे स्वामी जी के प्रबलतर आकर्षण के फलस्वरूप अठारह सौ छियानवे ईस्वी के अंत में वे लोग कलकत्ते की ओर चले वर्धमान पहुंचकर मातृभक्त प्रेमानंद का मन श्री माता जी के दर्शन करने को व्याकुल हुआ अतः दोनों जयराम बाटी आए और वहाँ लगभग एक पक्ष तक रहे एक दिन गाँव में भ्रमण करते समय एक तालाब में ताजे खिले कमल देखकर, कर प्रेमानंद के मन में उन्हें माँ के चरणों में अर्पित करने की अदम्य आकांक्षा हुई और उन्हें लाने के लिए वे स्वयं ही जल में उतर पड़े क्योंकि सांस के ब्रह्मचारी तैरना नहीं जानते थे मन की आकांक्षा के अनुरूप कमल संग्रह करके जब वे किनारे पर आए तो दोनों ने विस्मयपूर्वक देखा कि उनके सारे शरीर पर बीस तीस जोके चिपकी हुई थी। काफी प्रयास के बाद उन्हें छुड़ाया गया पर उनका सारा अंग खून से लथपथ हो गया उनकी यह हालत देखकर माताजी अत्यंत विचलित हुई और भविष्य में ऐसा फिर कभी न करना कहकर उन्हें सावधान कर दिया जयराम बाटी से चलकर तारकेश्वर दर्शन करते हुए दे लोग आर्टपुर पहुंचे वहां दो तीन दिन बिताने के बाद आलम बाजार पहुँचने पर उन्होंने देखा कि स्वामी जी वहाँ चार पांच दिन पहले ही आ चुके हैं